महात्मा के नहीं महात्मा के पक्ष में इसलिए राम जी के लिए तो लिखते वहां वहां राम रजनी अवशेषा और भरत जी के लिए लिखते हैं यहां भरत सब सहित सहाय मंदाकिनी पुनीत नहाए किसी ने कहा कि भरत जी के साथ तो बहुत भीड़ है आप भरत जी के साथ काहे को चले गए साधु को भीड़ से क्या मतलब भीड़ भाड़ भीड़ के आगे एक ही शब्द है भाड़ भीड़ में भाव थोड़ी भीड़ भक्त में देखो एक बात है भीड़ में भाव नहीं होता भीड़ के बाद तो भाड़ा ही होता है ये बात अलग है कि दूसरे तरह का भाव बढ़ाने के लिए भीड़ की जरूरत है और जहां भाव बढ़ाने भाव भी दो तरह के होते हैं एक तो भगवान के प्रति भक्ति का भाव और एक बाजार का भाव अखबार में रोज तो पढ़ते हैं भाव बढ़ रहे हैं भाव पाने के लिए भक्त चाहिए और भाव बढ़ाने के लिए भीड़ चाहिए वो भीड़ नहीं होती वो तो भीड़ होते हैं तुलसीदास जी ने कहा कि आप तो महात्मा हैं तुलसीदास जी आप तो महात्मा हैं भरत जी के साथ तो बड़ी भीड़ है वहां काय को गए राम जी की तरफ रहते ज्यादा भीड़ नहीं है आपको तो भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहिए तुलसीदास जी बोले कहते तो ठीक हो लेकिन एक बात सुन लो क्या बोले खरा सिक्का अकेला ही चलता है पर खोटा सिक्का तो खरे की भीड़ में ही चलता है तुलसीदास जी बोले मैं तो खोटा सिक्का हूं और खरे कौन है राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो और राम सो खरो है, कौन मोसो कौन खोटो मेरो भलो कियो राम आपनी भलाई हो तो स्वामी द्रोही पे सेवक हित साई अच्छा ठीक है भरत जी की तरफ हो गए हां राम जी महान है पर मैं सचमुच खोटा हूं अगर आप खोटे हो तो राम जी ने आपको त्याग क्यों नहीं किया तो सिदाजी बोले राम जी की महानता है बड़े बड़े ही होते हैं छोटे छोटे ही होते हैं। किसी ने पानी से पूछा कि छोटा सा पत्थर का टुकड़ा तुम डुबा देते हो लोहे का टुकड़ा तुम डुबा देते हो और लकड़ी बहती रहती बड़े बड़े लट्ठे तुम डुबाते नहीं क्यों जल नहीं बोरत काट कहो कहा की प्रीति पानी ने उत्तर दिया अपनों सींचो जान के यही बढ़ने की रीत इस लकड़ी को सींच सींचकर हम नहीं बड़ा किया डुबा देंगे तो बड़प्पन क्या रहेगा यह पानी की महानता है कि जिसे सींच कर बड़ा किया उसे डुबाता नहीं है और यह लकड़ी की नीचता है कि जिसने सींच कर बड़ा किया उसी के सिर पर चढ़कर चलती है पाथ माथ चले तन तुलसी तो नीचो बूढ़त ना बारिता ही जानी आप सींचो भरत जी ने सबको मंदाकिनी गंगा के किनारे रोक दिया मैं जाऊंगा भरत जी गए शत्रुन जी गए निखादराज गए भरत जी सोचते जा रहे हैं क्या मुहे दिखाऊंगा भगवान को क्या मैं मुहे दिखाने लायक हूं उसी समय निखादराज ने कहा महाराज वो वृक्षावली देखिए बड़े बड़े वृक्ष दिख रहे हैं पाकरी जमु रसाल तमाला हाँ दिख रहे हैं उनके बीच में बट वृक्ष है बटवृक्ष के नीचे वेदी है वेदी पर मुनि मंडली के मध्य में श्री सीताराम जी विराजमान हैं इतनी दूर से दिखाया तो भी करत प्रणाम चले दो प्रणाम करते हुए गए राम जी ने नहीं देखा भरत जी ने देख लिया जी को जन्म और जो देखा रहा नहीं गया पाही नाथ कही पाही गुसाई भूतल परे लकुटी की ना पाई माम पाई माम कह के भरत लकड़ी की तरह गिर पड़े राम जी के चरणों में राम जी ने नहीं सुना राम जी तो भाव में भीतर बसे हुए थे बाहर की आवाज कैसे सुनते भीतर भरत से मिलन होना था भाव में लक्ष्मण जी ने सुन लिया कांप गए लक्ष्मण जी कर ये महात्मा भरत ये भगवत भक्ति भूषण भरत ये प्रणाम कर रहे हैं और मैं इनको समझ नहीं पाया मैंने इन्हें कुटिल और कुबंधु कह रहा था बड़ा अपराध हो गया भक्त का अपराध हुआ लक्ष्मण जी के आंखों में आंसू आ गए पर राम जी को समाचार देने के लिए जब चले तो और भरत लक्ष्मण जी का भरत जी की ओर से पीठ हो गई लक्ष्मण जी की किसी ने लक्ष्मण जी से कहा आपने भी भरत जी को पीठ दिखा दी लक्ष्मण जी बोले क्या करूं क्योंकि मैं भरत को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं इसी मुंह से मैंने उन्हें कुटिल को बंधु कहा है इसलिए पीठ दिखा दी लक्ष्मण जी गए राम जी के चरणों में सिर रखा आंसू बहे राम जी के चरण भीगे भाव समाधि भंग हुई लक्ष्मण प्रणाम कैसा लक्ष्मण जी बोले प्रणाम नहीं कर रहा हूं प्रणाम करके सूचना दे रहा हूं कि कोई प्रणाम कर रहा है कौन भरत प्रणाम करत रघुनाथा भरत जी का नाम सुना उठे राम सुनी प्रेम अधीरा कऊपट कऊ निकंग धनु तीरा कहीं पीताम्बर कहीं धनुष्बाण कहीं तरकस श्री राघवेंद्र उठे किसी ने राम जी से कहा आपने अपने, अपने धनुष वाण भी डाल दिए ये तो हथियार हैं और छत्री हथियार डाल दे राम जी बोले इसलिए ताकि लोग देख लें कि राम के आगे बड़ों बड़ों ने अपने हथियार डाल दिए पर भरत वो हैं जिनके आगे आज राम ने भी अपने हथियार डाल दिए भगवान ने भरत जी को उठाया हृदय से लगा लिया आ और ऐसे हृदय से लगाया परम प्रेम पूरन दो भाई मन बुद्धि चित अहमिति अहमित दोनों दो होकर भी दो नहीं रह गए दो बचे ही नहीं न भक्त न भगवान न जीवात्मा न परमात्मा फिर उल केवल अस्तित्व तो बचा परम प्रेम पूरन दो भाई मन बुद्धि चित अहमिति बिस प्रेम उधर से चला इधर से प्राण सिधारे दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया पता नहीं कब किसमें कौन समाया प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया पर धन्य है एक बात और चित्रकूट में मिले तो भीतर से एक हो गए अयोध्या में मिले तो बाहर से एक हो गए राम जी चौदह वर्ष बाद जब लौटे और इधर नंदीग्राम भरत तपस्या करते हुए रहे चौदह वर्ष बाद जब मिले लोग माला लिए खड़े थे के पहनाएंगे पर दो उनके श्याम वरण दो उनके शीश जटा दो उनके नैनन सो बारी बरसत है स्वागत में कैसे पुष्प माल पहरावे हम जानहु न पावे को राम को भरत हैं दोनों एक जैसे पर पता लग गया राम हैं वही जो कुछ पूछते हैं बार बार भरत उसांसे भरते हैं बोलते नहीं राम भरत का मिलन अयोध्या का मिलन चित्रकूट का मिलन और चित्रकूट के मिलन में तो भीतर से एक हुए थे अयोध्या के मिलन में तो बाहर से भी एक हो गए भगवान कैके माता को संतुष्ट करने के बाद कौशल्या माता के भवन में गए अवधवासी गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे राम जी को आज ही सिंहासन पर बिठाओ गुरुजी बोले कल बिठा देंगे बोले कल नहीं पहले भी यही गड़बड़ी हुई थी ये बीच में रात तो बीतनी नहीं चाहिए आज ही सारी तैयारियां हुई भगवान गुरुदेव के आदेश से गुरु अनुशासन मांगी नहाए वस्त्र वस्त्राभूषण धारण करते हैं श्री सीता जी को उनकी सासू माताओं ने वस्त्र वस्त्राभूषण धारण कराए और सिंहासनासीन हुए भगवान श्री सीता राम जी वशिष्ठ जी ने तिलक किया फिर ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया सभी लोग बोले हमने अपनी आंखों के आगे राम जी को राजा के रूप में देखा राम जी बोले मेरे पीछे देखो कौन है भरत क्या लिए हैं छत्र उसके नीचे बैठा कौन है बोले प्रभु आप राम जी बोले तो मैं यही कह रहा हूं कि राम अगर राजा बना है तो भरत की छत्र में बना है भरत की छत्र छाया होती तो राम राजा नहीं पर भरत जी से किसी ने पूछा भगवान ने तुम्हें पीठ पीछे क्यों रखा बोले मैं कुटिल हूँ इसीलिए दूर नहीं किया रखा तो पास पर छिपा लिया पर राम जी से पूछा कि भरत जी को पीठ पीछे क्यों रखा राम जी बोले जब कोई किसी से हार जाता है तो पीठ दिखा देता है मैं तो भरत से हार गया हूँ इसलिए पीठ दिखा दिया और जिनसे भगवान हार जाते हों उन महात्मा भरत के लिए ही तीर्थराज प्रयाग कहते ता भरतु सब विधि साधु चरण अनुलाद अगा और सचमुच भरत जी सब तरह से साधु हैं और यह दिव्याश्रम भगवान श्री राम कृष्ण देव का भव्य मंदिर जहाँ विराजमान है और परम संत श्री भरत जी की कथा साधु की कथा साधु की भूमि में अनंत श्री संपन्न ब्रह्मलीन श्रीमद स्वामी आत्मानंद जी महाराज की चरण धूली से धन्य होने वाली यह पावन भूमि के वायुमंडल में ही ऐसा प्रभाव है कि यहाँ स्वतः संत महिमा की कथा हुई रामते अधिक राम कर दासा और मेरे परम पूज्य परम श्रद्धे श्रीमद स्वामी सत्य रूपानंद जी महाराज का मुझ पर बहुत स्नेह है और स्नेह का लाभ तो मुझे मिलता है उनके आदेश को भी मैं बहुत श्रद्धा पूर्वक सिरोधार्य करके अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं और इसीलिए हम लोग मिलते रहे हैं कथा और सत्संग के बहाने महाराज श्री का आदेश हुआ है आगे भी मिलेंगे और इसी तरह भगवान की मंगलमय कथा का लसपान लाभ प्राप्त करेंगे देखो वक्ता की महिमा सब लोगों को दिखाई देती है पर सही बात यह है कि श्रोता के कारण वक्ता की महिमा है श्रोता के कारण ही तो वक्ता है और अगर जिसे श्रोता ही न मिले वो वक्त बक, वक्ता नहीं है वो तो फिर बक्ता है <laughs> कोई सुनने कोई तैयार नहीं वो वक्ता नहीं बक्ता अजब वैसे भी देखो रामचरितमानस में श्रोता को अधिकारी कहा सदा सुनाई सादर नरनारी ते सर्वर मानस अधिकारी और वक्ता को अधिकारी नहीं कहा ये गावी यही चरित संवारे ते यही ताल चतुर रखवारे वक्ता मन रखवाला चौकीदार और सीधी सी बात है हम लोग चौकी पर ही बैठते हैं आप लोग जमीन पर तो जो जमीन पर बैठे तो जमींदार जो चौकी पर बैठे तो चौकीदार <laughs> इसलिए भाई श्रोताओं के कारण वक्ता की महिमा है और दोनों को मिलाने में भगवान की महिमा है इसलिए उनके चरणों में सौ सौ बार प्रणाम और सही बात आप लोग इतने प्रेम से सुनते हैं और मैं कुछ कहना भी चाहूं आपके श्रद्धा और प्रेम के लिए तो शब्द ही छोटे पड़ जाते हैं। शब्द ही नहीं सूझते एक बार ऐसे ही हुआ एक आदमी का अभिनंदन समारोह हुआ उसे धन्यवाद देना था सो बैठा रहा बैठा रहा खूब दिन भर अभ्यास किया तो मैं कहूँगा कि आप लोगों ने हमारा अभिनंदन किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और ऐसा मौका कि भूल गया दोनों शब्द उसी समय जब उसे बोलना था अब बड़ी मुसीबत होती जब बोलते समय भूल जाए आदमी सो गया धीरे धीरे लोगों ने कहा कही अब आप आप बोलिए बोलिए अब वो बोले क्या भीतर एक भी शब्द ना आवे लेकिन उसने सोचा जो होगा चलो गया वो भी आदमी कम नहीं था अभिनंदन भी भूल गया आभारी भी भूल गया उसने सोचा ना सही शब्द हम भावना सही काम लेंगे क्या बोला बोले आप लोगों ने जो हमारा ये किया है हाँ, बोले आप लोगों ने हमारा जो ये किया है उसके लिए हम आपके बड़े वो हैं वो सही सही काम चलाना पड़ा थी क्योंकि वह शब्द भूल गया था और सही, मुझे कभी कभी लगता है कि श्रद्धालु श्रोताओं के प्रेम भरे भा, भरी भावा भी के लिए अगर उन बदले में कुछ कहना पड़े तो सचमुच शब्द अपूर्ण ही होते हैं इसलिए आप उन शब्दों को ना भी सुन सकें आपकी प्रेम भक्ति भावना के प्रति उत्तर में पर इस भावना को जरूर अनुभव कर पा रहे होंगे मैं उसी भावना से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं और चर्चा को विराम भगवान श्री राम के दिव्य दरबार में ही यह नित्य कथाएं होती हैं कई बार लोगों को लगता है कि भगवान को वन में रखोगे कि अयोध्या पहुँचा दोगे कि कैसी करोगे अरे हमने कहा भले आदमी ये राम दरबार नहीं देख रहे राम जी बैठे हुए हैं सिंहासनासीन है सीताराम जी हनुमान जी तो भगवान न कहीं आए न गए कभी गए आए थे अब तो दरबार में बैठे हैं और उनके दरबार में बैठकर ही बीती हुए घटनाओं के आधार पर ये कथाएं होती हैं और स्वयं हनुमान जी श्री सीताराम जी भरत जी लक्ष्मण जी शत्रुघ जी सुनते हैं और हम लोग सब राम दरबारी हैं इसलिए हे प्रभु हर जन्म में मिले वास सरजू तीर का हम सब अवध की हो प्रजा और राज्य हो रघुवीर का राजा राम जान की रानी आनंद अवध अवध रज इसी भाव के साथ पूज्य स्वामी श्रीमद स्वामी सत्य जी महाराज के चरणों में मैं अपनी प्रणति निवेदित करता हूं सब संतों को प्रणाम भगवान श्री राम कृष्ण देव के चरणों में यह वाक्य पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आप सबको साधुवाद देते हुए चर्चा को विराम बड़े प्रेम से लें प्रभु का पावन नाम जय सियाराम जय जै जय सी हनुमान जी महाराज की श्री राम कृष्ण भगवान की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम नम पार्वती पते हर हर महा See ya. श्याम रूप सुचित रुचिन कसोटी चित कंचने कसई bad kamal basai शुकरुण कथा चला चला अंब भाव सदृपा कबूक जाने yani.